लाल चीगुआला एक वक्त का किस्सा है कि एक छोटे से गांव में हेनरी और उसकी बीबी ग्लोरिया रहती थी। हेनरी एक ग्वाला था। मिया बीबी दोनों मिलकर एक गौशाला के मालिक थे। ये जोड़ा अपनी गायों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। वो उन्हें अच्छा खास किया और उन्हें अच्छी आज़ाद दे देते। گاؤں میں ہر کوئی بس ہینڈری سے ہی دودھ خریدتا. ہینڈری اور گلوریا اچھی کمائی کر لیتے اور ان کی اچھی گزر بسر ہوتی. پر اس سب کے باوجود ہینڈری خوش نہیں تھا. وہ ہمیشہ ایک بڑے گھر اور مہنگی کپڑے خریدنے کے خواب دیکھتا. میں نے اپنے گاؤں کے باہر کے علاقے میں ایک بہت بڑا گھر دیکھا ہے. ہمیں اسے خریدنا چاہیے. ہم ایک بہت ہی مہنگی کار خرید سکتے ہیں۔ اور خدمت کے लिए بہت سے خادم رکھ सकते हैं हम سب سے مہنگے لباس پہنیں گے اور یہ سب غریب گاہ والے سے حسد رکھیں گے یہ لالچ تمہارے لیے اچھا نہیں رہے گا ہمارے پاس کافی ہے اور اسی میں خوش رہنا چاہیے جو ہمارے پاس ہے تم اس چھوٹے سے گھر میں کیسے خوش رہ سکتی ہو اور اس گوشالا میں اہ ان گائیوں کی بدبو ناقابل برداشت ہے پھر یہی روزگار ہے ज्यादा देर नहीं रहेगा। यकीनन मेरी बात सच निकलेगी। किसी दिन मैं इस शहर का सबसे दौलतमंद इंसान बनूंगा। हर दिन जब हेनरी दूध बेचने जाता, गांव वाले उसकी तारीफ करते। हेनरी ये दूध इतना अच्छा और सेहतमंद है। तुम जरूर अपनी गायों की अच्छी तरह निगाहबांडी करते होगे। हाँ हाँ मै पर अब ज्यादा देर नहीं। एक बार जब मैं दौलतमंद हो जाऊं, फिर इन सब गायों को बेच दूँगा। मुझे अपने घर में वो बदबू पसंद नहीं है। पर ये गाये ही तो तुम्हारा रोजगार है, तुम्हें अपने काम के बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए। ये ज़िंदगी जीने में तुम्हारी मदद करता है। मैं अंड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 हैंड्री को जल्दी थी और ज्यादा दौलत कमाने की। वो अक्सर दौलत मन बनने के रासे तलाश करता। बस इतना ही। ये बहुत कम है। मैं और ज्यादा दूध कैसे बेचूं? कोई तरीका तो होना चाहिए। हम्म, मेरी गाहें सब तंदुरस्त हैं। मैं उन्हें और ज्यादा दूध देने पर मजबूर नहीं कर सकता। और � तो भी मैं उसे बेचूं कैसे? अरे हाँ, मैं पड़ोस के गांव में जा सकता हूँ। वहाँ बहुत से घर हैं। पर फिर मुझे और गायें खरीदनी पड़ेंगी और इस वक्त उसके लिए मेरे पास काफी पैसे नहीं हैं। नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। मैं एक बड़ा घर खरीदना चाहता हूँ। अब देखता हूँ। میرے پاس ایک اور گائے خریدنے کے لیے معقول پیسے نہیں ہے پھر مجھے دود کی میکدار بھی بڑانی ہے میں اسے کیسے سر انجام دوں؟ جب وہ آگے بڑھا وہ ایک دریا کے قریب آیا آخر لالت سے سرابور ہینری کو ایک ترخیب سوچی کیوں نہ میں دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دوں؟ اس ترکیب سے مجھے ایک اور گائے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی और साथ ही साथ मैं पड़ोस के गांव में भी दूध बेच सकूंगा। ओह, ये तो शानदार तरकीब है। कोई भी इस पर तवज्जो नहीं देगा अगर मैं दूध में पानी मिला दूं। <laughs> और यही हेनरी ने किया। अगली सुबह हेनरी अपने दूध के बर्तन भरने लगा, पर इस दफा उसने उन्हें बस आधा भरा और चला गया। और फिर वो द और उसमें थोड़ा पानी मिलाया। उस दिन हमेशा की तरह लोगों ने हेनरी से खुशी-खुशी दूध खरीदा और उसे उतना ही पैसा दिया। पानी मिलाने की वजह से हेनरी के पास काफी ज्यादा दूध बच गया था, जिसे उसने पड़ोस के गांव में बेचा। उस रात हेनरी बहुत खुश था। ये तो बहुत उम्दा है। अगर मैं यही कर دن گزرتے گئے اور ہنڈری پہلے سے زیادہ دولت مند بند گیا۔ اس نے خود کے لیے ایک کار خریدی اور اپنے گھر کو سجایا سوارا۔ اسے دودھ میں پانی ملانے کی اتنی عادت ہو گئی کہ اس نے ایک اور گائے خریدنے کے بارے میں ایک دفعہ بھی نہیں سوچا۔ جیسے جیسے دودھ کی مانگ بڑی ویسے ہی پانی کی مقدار بھی بڑھی۔ یہ کئی ہفتے تک چلتا رہا۔ پر پھر گاؤں میں گفتگو ہونے لگی۔ اس پانی پان सच्चाई जानने की खासी लिए कुछ गांव वाले हैंड्री के घर के सामने इकट्ठे हुए। क्या माजरा है? हैंड्री, हमारी कुछ शिकायतें हैं उस दूध की बाबत जो तुम बेचते हो। ये पानी की तरह लगता है। क्या? तुम्हारी ये कहने की जुर्रत कैसे हुई? हम दूध की कीमत अदा करते हैं हैंड्री पानी की नहीं। अब तुम हमे� ऐ यकीनन बहुत मशक्कत करता हूं जाओ कहीं और से दूध खरीदो अगर तुम्हें यह पसंद नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है मेरे पास कई और दूसरे गांव हैं जिन्हें پسند दूध पसंद है हेनरी तेजी से अंदर गया और दरवाजा بند से बंद कर दिया गांव वाले हेनरी के इस रुस्ताख रवैये से सकते में आ गए कुछ सही नहीं लगता मैं सहमत हूं उन सब ने सच का पता लगाने का मन बनाया। अगली सुबह हेनरी हमेशा की तरह दरिया की तरफ गया। उसने अपने आधे भरे बर्तन खोले और उनमें पानी भरा, पर उसे इसका जरा भी इल्म नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। आ, उसकी ये जुर्रत कैसे हुई? ये दुरुस्त नहीं है। इसी वजह से वो दौलतमन बनता जा � और फिर भी वो इतने घरों को दूध बेच रहा है। गांव वाले पूरा माजरा समझ गए और उन्होंने इस लालची गुआले को सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन ग्लोरिया बाजार गई दाल खरीदने के लिए। उस रात जब हैनरी काम से वापस आया, वो दोनों खाना खाने बैठे। अह? वो क्या है? क्या तुमने पत्� पत्थर नहीं ये दाल है नहीं ये दाल नहीं है मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा दुकानदार ने तुम्हें दाल के साथ छोटे-छोटे पत्थर बेच दिए हैं उसकी जुर्रत कैसे हुई मैं जाकर कल उससे मुलाकात करूंगा उस रात हैंड्री और ग्लोरिया भूखे पेट सोए अगले दिन गुस्से में हैंड्री उस दुकानदार के पास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 जब वो घर पहुंचा, उसे यही मालूम हुआ कि कमीज़ रेशम की नहीं, बल्कि सन की बनी है। ये सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रहा। हर दफा जब हैनरी कुछ बाहर खरीदने गया, तो घर आता कुछ अलग ही चीज लिए। मैं इससे तंग आ गई हूँ। वो हमें सही चीज़ क्यों नहीं बेचते? वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हेनरी अपने और अपने लालच के बारे में सोचने में इतना मशगूल था कि उसे समझ ही नहीं आया कि उसने यही चीज दूसरों के साथ भी की थी। कुछ देर बाद पड़ोसी गांव भी शिकायत करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता सब ने हेनरी से दूध खरीदना बंद कर दिया। जब उसके पास खर्चे के लिए कोई पैसा न बचा, हेनरी व